देवरसी नारद जी का आगमन इस रीति से इतना कहकर जगत की धात्री वहीं पर अंतर ध्यान हो गई थी मेनका परम प्रसन्नता की प्राप्ति करके अपने स्थान में प्रवेश कर गई इसके उपरांत काल के संप्रात होने पर मेनका ने अचलों में अत्यतम मेनाक पर्वत को प्रशुद्ध किया था जो आज तक पंखों के सहित सागर के मध्य निवास किया करता है ये सभी पुत्र महान वीर वाले महान सत्व से समन्वित और सभी गुणों से सुसंपन्न थे इसके उपरांत वह जगनमय योगनिद्रा कालिका देवी जिसने पूर्व में सती के रूप का त्याग कर दिया था जन्म ग्रहण करने के लिए मेनका के समीप में गई थी भय के अनुसार मेनका के उधर से सिवाने समुद्भूत होकर सागर से लक्ष्मी की भांति समुद्र पत्ती ग्रहण की थी वसंत के समज नक्षत्र के योग्य में नवमी तिथि में देवी आधी रात्रि में राशि के मंडल से गंगा के ही समान उत्पन्न हुई उसके समुत्पन्न होने पर सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई थी इस अवसर पर परम शुभ सुगंधित गंभीर वायु बहने लगी उस समय पुष्पों की वर्षा हुई थी और जल की वृष्टि भी हुई जो अग्नियां शांत थी वे प्रज्वलित हो गईं और घन गंभीर गर्जन करने लगे उस देवी के समुत्पन्न होने मात्र से सबने स्वास्थ्य की प्राप्ति की थी नीलकमलों के दलों के समान उत्पन्न हो श्यामा थी देवी मेनका अति वहर्षित होकर परम आनंद को प्राप्त हुई और देवों ने उस समय बारंबार अतुल हर्ष की प्राप्ति की गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय आकाश में स्थिर होकर इष्टवन कर रहे थे हिमवान की सुता को काली नाम से बुलाया था काली नाम से गिरिनंदनी कीर्तका की गई थी इसके उपरांत वह वर्षा के समय गंगा तथा शरद काल में चांदनी के समान बड़ी होने लगी प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुई वह सुंदरी चंद्रविम की कला के ही भांति शोभा धारण करने लगी अर्थात वह दिनोंदिन बेसीस सुंदरी होती चली गई वह बालिका भाव को प्राप्त हुई क्रीड़ा करती सखियों के साथ परम प्रसन्नता को प्राप्त होती थी जिस प्रकार से सरिताओं के समुदायों से कालिंदी विपुलता को प्राप्त किया करती है सड गुणों ने स्वयं ही उस देवी के पूर्व जन्म के वशीकरता को प्राप्त कर लिया था हे द्वज श्रेष्ठों वे सड गुण वर्षा कुकालिका के ही समान स्वयं ही उसके समीप आकर उपस्थित हो गई थी उस देवी ने अपने गुणों से देवी की कन्याओं का भी अतिक्रमण कर दिया था अर्थात देव कन्याओं से भी अधिक गुणों वाली हो गई थी अपने रूप लावण से अब अप्सराओं से भी अधिक थी वह बाल्यकाल में ही निरंतर बंधुवर की प्रिय शोभ थी उसने सद्गुणों के द्वारा अपने बंधुओं के द्वारा अपने बंधुओं को मां और पिता कर दिया था वह जगनमाता नित्य ही अपनी माता का स्तुवन करने वाली थी और अपने पिता के यजन करने में तत्पर रहा करती थी वह सर्वदा अपने भाइयों के साथ रहने वाली वह संपूर्ण जगत की माता सर्वदा कन्या के स्वरूप में उपस्थित हुई थी जिस तरह से विवाह वसो के समीप में कालिंदी निवास किया करती है उसी भात वह भी सदा अपने पिता के समीप निवास किया करते थे इसके अनंतर एक बार हिमवान गिरी उसे अपने पास रखकर अपने पुत्रों के साथ संगत होकर परम कौतुक से स्थित हुए थे इसके उपरांत देवलोक से देवर्षि नारद मुनि वहां पधारे उन्होंने हिमवान को सुतों के साथ सुख पूर्वक आसीन देखा उनके निकट हूं उन्होंने सूर्य से कालिका के समान ही काली का अवलोकन किया जैसे चंद्रमा की चांदनी हो जो कि शरद काल की रात्रि में भले भात बड़ी हुई रहती है उस गिरिराज के द्वारा उन नारद मुनि का अभ्यर्जन किया गया उनको आसन आसीन होने के लिए दिया गया उस आसन पर बैठे हुए देवर्षि नारद जी ने सबसे प्रथम उस पर्वतराज से कुशल प्रश्न और वृतांत पूछा बोलने में महान कुशल देवर्षि नारद जी ने जब संपूर्ण वृतांत जान लिया तो बहुत ही प्रसन्न हो मेनका से बोले यह आपकी पुत्री बहुत सुंदर है और चंद्रमा की आदिकाल के ही समान वर्धित हो गई है हे शैलराज यह आपकी कन्या समस्त सुलक्षणों से शोभायमान है यह सदा हर के अनुकूल भगवान शिव की दैता होने वाली है यह तपस्विनी चित्त को अपनी वश में कर लेगी और वे भगवान शिव भी इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा दूसरे किसी का नहीं होगा इसके द्वारा बहुत से सुरों के कार्य होंगे हे ग्रीयों में श्रेष्ठ इसी द्वारा भगवान हर अर्धनारीश्वर हैं और इसी को चंद्रमा की ज्योतना के ही तुल्य परम सौहार्द होगा वह भगवान शिव के आधे शरीर को अपने आस्पद में करेंगे तप के द्वारा भगवान श्री हरि के प्रसन्न होने पर यह विद्युत के समान तुम्हारी पुत्री काली हो जाएंगी इसके पीछे अघोरी इस नाम से लोक में ख्याति को प्राप्त करेगी शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए इसके प्रदान करने को आप अपना मन करने योग्य नहीं है देवर्षि नारद जी के वचन का श्रवण कर विसारद हिमवान्य मुनि से कहा वे महादेवी संघ को त्याग किए हुए हैं और संयत आत्मा वाले हैं वे तो देवों के अगोचर पानसु तक का समाचरण कर रहे हैं हे देवर्षि हे ध्यान के मार्ग में समादिष्ट हैं और अपना मन पर ब्रह्म में अर्पित कर रखा है वे उससे किस प्रकार भ्रष्ट होंगे उसमें मुझे बड़ा भारी संशय हो रहा है वह परब्रह्म अक्षर हैं और प्रदीप की कालिका के ही समान हैं वे सर्वत्र अंदर ही देखा करते हैं और बाहर के पदार्थों को कभी भी नहीं देखते हे द्वज यह बात नित्य ही किन्नरों के मुख से सुनी जाती है जिनका अंतःकरण इस प्रकार का है वे हरि कैसे ध्यानग्रस्त किए जा सकते हैं विशेष रूप से सुना गया है कि भगवान शिव ने दाक्षायणी के साथ पूर्व में कणयन किया था उसे मैं कहता हूं मुझसे आप श्रवण कीजिए शिव ने दाक्षायणी से कहा था कि हे प्रिय हे सती तुम्हारे बिना मैं अन्य किसी भी বনता को अपनी भार्या बनाने के लिए ग्रहण नहीं करूंगा यह सर्वथा सत्य है जिसे मैं आपको बता रहा हूं अब उस सती के मृत हो जाने पर वे कैसे अन्य स्त्री का ग्रहण करेंगे देवर्षि नारद जी ने कहा हे गिरिराज इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए आपकी पुत्री सती ही उत्पन्न हुई है और यह हर के लिए ही जन्म धारण करने वाली हुई है इसमें लेच मात्र भी संशय नहीं है इतना कह कर देवरसी नारद जी से गिरिराज ने यह सभी कह कर सुना दिया था जिस तरह से सती मेनका के उधर से उत्पन्न हुई थी गिरिराज ने वह सब पूर्व में घटित वृतांत देवरसी नारद जी के मुख से सुना तो वह अपने पुत्रों द्वारा सहित संशयहीन हो गए इस अवसर पर काली ने नारद जी के मुख से यह कथा का श्रवण किया वह लज्जा से नीचे की ओर मुख वाली हो गई और मंद मुस्कान से विस्तृत सुख वाली हो गई गिरी हिणवान ने उस सती को हाथ से पकड़कर और मुख को ऊपर की ओर उठाकर उसके मस्तक पर आग्रहन करके उसको अपने ही आसन पर बिठा लिया था इसके अनंतर देवर्षि नारद जी ने पुनः शैलराज की पुत्री से कहा जिससे गिरिराज और तनियों के सहित मेनका को बड़ा हर्ष हो रहा है हे शैलराज आपके सिंहासन ने इनको क्या होगा इसका आसन तो सदा ही भगवान शिव के उरू होगा अर्थात आपके द्वारा दिया हुआ सिंहासन का आसन इसके लिए कोई महत्व की बात नहीं है क्योंकि यह तो शंभू के उरूओं पर बैठने वाली होगी हे गिरि हर के जरूओं का आसन प्राप्त करके इसे अन्य किसी भी आसन पर तुष्टि की प्राप्ति नहीं हो सकती देवर्षि नारद जी ने परम आदर वचन शैलराज से कहा देवयानों के द्वारा वे उसी क्षण स्वर्ग चले गए गिरपति वे चिंताहर् और सम्मोह से संयुक्त होकर अपनी अचला भार्या के सहित पद्मगर्भ अंतपुर में प्रवेश कर गए कहीं पर परम से परम अक्षर अपने आत्मा को तथा नित्य ही ज्ञान में चित्त एवं निरामे और निराकुल ज्योतिष प्रदीप की आभा वाले जगनमय द्वैत सेहीन विशेष रूप से एकाग्र होकर वर्ग भगवान शिव चिंतन करने लगे कुछ दूसरे नंदी भृंगी आदि जो गण थे वे चिंतन करने लगे शब्दहीन द्वारों पर स्थित थे किंतु ध्वनि नहीं होती थी वे सभी शब्दहीन होते हुए स्थापित थे अन्य गण वहां से सुदूर अंतर पर स्थित होकर क्रीड़ा कर, कर रहे थे कुसुम दलों भक्तों गिरी के झरनों से रत्नों को खोजते हुए गणकों से भूषित हुए गण थे गिरिराज गणों के सहित गए हुए भगवान हर का अवलोकन करके गणों के सहित अपने स्थान औषधि प्रस्थ से निर्गत होकर पूजा के लिए उपस्थित हुए थे और यथोचित रूप से उनका अभ्यर्जन किया था भगवान शंभू ने भी पराश्रद्धा से संयुक्त होकर उसकी अर्चन ग्रहण किया था ध्यान योग में मस्थित मुस्कुराते हुए से कुछ गिरिराज से ईश्वर ने कहा मैं आपके इस प्रस्थ पर तप का समाचारण करने के लिए ही इस एकांत स्थल में समागत हुआ हूं मेरे समीप में कोई भी ना आए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए आप महान आत्मा वाले हैं आप जगत के धाम हैं और मुनियों के सदास्रय हैं देवों राक्षसों यक्षों किन्नरों तथा दुजातियों के सद्आवास हैं हे गिरिश्रेष्ठ मैंने वहां पर आश्रय ग्रहण किया है सो अब जो योग्य हो वा सब करिए इतना कहकर जगत के स्वामी ब्रखवत दचुप हो गए उसी समय गिरिराज ने भगवान शंभू से प्रणय पूर्वक यह कहा था हे परमेश्वर आप तो जगतों के स्वामी हैं आपने मुझे पवित्र कर दिया है कि आपने इस मेरे देश में सगावक किया इससे आगे जो मेरा भी मेरा कर्तव्य हो वह मुझे उपदेश कीजिए